नहीं हो लुट तो तुम्हारे जीवन के क्षण रहे एक बात बताओ जब तुमने कहा कि आओ लड्डुओं को थाल भर में लड्डू रखे थे कहा भाई लगाओ तो जब तुमने लड्डुओं को भोगा था लड्डुओं का आनंद लिया था तो थाल में लड्डू खत्म हो गए थे ना बोलो बोलो तो अगर तुम कहते हो तुम संसार में भोग रहे हो तो तुम क्यों खत्म हो गए थे तो तुम भोग रहे थे या भोगे जा रहे थे बोले बोलो बताओ भोगा हाँ? न भोगता वही मैं भुगता अरे भाई जब तुम लड्डू भोग रहे थे तो थाल हाल हुआ था तुम तो नहीं हट गए थे और आज अगर तुम इस संसार को विषयों को भोग रहे हो तो मुझे बताओ तुम क्यों खत्म हो रहे हो तुम भोग रहे थे या विषयों के द्वारा तुम अरे पगले भोगे जा रहे थे इतनी सी बात ना समझ पाए हम और ढूंढते हैं कोई नया नाटक हो जाए स्वामी जी एक पैर पे खड़ा हो हां ये खड़े स्त्री बाबा हो जाओ हा कौन सा साइन बोर्ड लगाओ पहचानो अपने आप को पढ़ो अपने आप को पहचानो कि अगर तुम भोग रहे थे तो तुम क्यों मिट गए भोग मिटते हां अगर तुम भोले जा रहे थे तो तुम तो मिटोगे ही ना और बताओ तुम भोग रहे हो या भोगे जा रहे हो बोलो बोलो हाँ, फिर भी स्वाद नहीं छोड़ पा रहे सत्य की ओर नहीं आना चाहते मिथ्या विमान में फंसे बैठे हम हाँ सब लोग ये बड़ी अमृतमय कथाएं हैं ये जीवन का अमृत है ये भागवत की कथाएं है एक परिपक्व मानसिकता पर एक मैच्योर मेंटल लेवल पर कि जहां मैं पूरी ईमानदारी से अपने आप को इंच इंच रोम, रोम पढ़ता हुआ, हुआ, पूरी सावधानी से जीवन के को सुन योजित करता हुआ, एक बड़े ही पर, मैं खेल सकू जीवन को तुमने तो शतरंज खेलते लोगों को देखा होगा देखा ही नहीं देगा लोग शतरंज खेलते हैं ना शतरंज जानते हो तो लकड़ी के मोहरे होते हैं बड़े से पटरे पे उसपे बहुत सारे वो घर से बने रहते हैं हाँ? सफेद काले हाँ उसमें लकड़ी के मोहरे होते हैं राजा है वजीर है ऊंट है है ना दोनों तरफ दो खिलाड़ी बैठते हैं अच्छा एक बात बताओ मैं बड़े ध्यान द्या... से सुनो मेरी बात को। एक बात एक बताओ क्या कोई खिलाड़ी कह सकता है क्या कोई खिलाड़ी कह सकता है कि स्वामी जी ये मोरे गलत चल गए इसलिए मैं हार गया ऐसा बोल सकता है क्या बोलो क्योंकि इसमें तो कोई ईमानदारी नहीं है झूठ है ना हां अगर खिलौने कहीं प्राणवान हो जैसे राजा लोग भी खेलते थे तो एक बालकनी में एक बैठता था दूसरी में दूसरा और बीच में पूरा शतरंज के वो पे बनाते थे और वो ऑर्डर देते थे तो सिपाही चलता था वो ऑर्डर देते थे तो जो हाथ ही है वो चलता था हा ऐसे भी खेलते थे तो सोचो कि अगर मोहरों को प्राण मिल जाए अगर मोहरों को प्राण मिल जाएं, तो मोहरा तो कह सकता है स्वामी जी खिलाड़ी नहीं अना है इसे तमीजी नहीं खेलने की देखिए ना चार चाल में मेरे को बाहर फेंकवा दिया इसने तो कंप्लेन कौन कर सकता मोहरा ये खिलाड़ी तो जब तुम दूसरों को जब तुम दूसरों को लांछन दे रहे थे जब तुम दूसरों के लिए को के लिए के प्रति शिकायत कर रहे थे कि स्वामी जी उसके कारण मैं हारा उसके कारण मैं सुपरसीड हुआ उसका उसके कारण मेरे साथ ये घाटा हो गया उसके कारण यह नुकसान हो गया तो सच बताओ तुम खिलाड़ी थे ये लकड़ी के मोरे शिकायत कौन कर सकता है बोलो मोरा ही तो तो जब तुम मोरा हो तभी तो दूसरों को शिकायत कर रहे हो अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार बता रहे हो एक बड़ी मानसिकता है तुम्हारी और यह तुम्हें कभी साधक ना बनने देगी क्योंकि मोरा कह सकता है कि खिलाड़ी अनाड़ी है खिलाड़ी कहसे कह सकता है कि मोरा गलत चल गया क्योंकि चलाने वाला तो स्वयं खिलाड़ी है खिलाड़ी तो चलाएगा ना मोरे को तो जब भी यू हैदर्स इन योर पर्सनल लाइफ इन योर प्राइवेट लाइफ इन योर फैमिली लाइफ और इन योर सोशल लाइफ और इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑफ दिन मेरे को यह नुकसान हुआ मेरे साथ ये विश्वासघात हुआ तो दोस्त तुम्हें खिलौने ही तो थे लकड़ी के मरे हुए मोरे ही तो थे अगर होते खिलाड़ी तो अपनी चाल के दोष ढूंढते तो अगली बार और बढ़िया ना खेलते तो याद रखो भागवत तुम्हें खिलौने से खिलो बनाने वाला महाकाव्य है तुम्हारी कहानी है अच्छ्योर लेवल से उस सभी और बौनी मानसिकता से मैच्योर परिपक्वता के स्तरों पर लाने वाला यह महाकाव्य है इसे समझा जाता है इसको अपने जीवन में ढाला जाता है इसको प्रैक्टिस किया जाता है इसको निरंतर उतारा जाता है ये कोई साधारण कथाएं नहीं है ये तपस्वियों और ऋषियों का दिलोया हुआ अमृत है और स्वयं महाविष्णु इसे सम्मानित करने आते हैं नर रूप में नारायण लीला करने आते हैं जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है गोविंद हम सब बच्चों को हमें परिपक्व करने आते हैं पढ़ाने आते हैं जीवन का सत्य बताने आते हैं और बड़े भाग्यवान है जिसे समझ यथा चल सके जब भी तुम दूसरों को दोष देते हो कि उनके कारण मैं दुखी हूं उनके कारण मुझे ये पीड़ा है उनके कारण स्वामी जी मेरे साथ ऐसा हुआ तुम लकड़ी के मरे हुए मोरे हो वो सब खिलाड़ी हैं। और जब इतने खिलाड़ी खेलेंगे तुमको अरे जो तो तुम तबाह रहोगे क्या क्या जियोगे तुम तुम तो सबके बंधक हो जाओगे और जिस दिन तुम अपने भीतर गलतियां खोजने लगे अपनी चालों को सुधारने लगे उस दिन तुम खिलाड़ी हो संसार में हो रहा है चाहे जैसे खेलो एक बाउंडिंग मानसिकता है और एक नेचुरल मेंटल लेवल है इट ऑफ तो डिसिप्लिन हाउ टू लिव इवन इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड दैट इज भागवत उसे इतनी एक कपोल कल्पना जैसा बना के मत दो कि लोगों की आस्था भी जाती रहे भागवत को भागवत की तरह सुनाओ हर व्यक्ति के जीवन को धन्य करो गोविंद उदाहरण मेरा समझ में आया तो हर वक्त एक मरे खिलौने से एक बोनी मानसिकता के साथ न जियो परिपक्व खिलौने में मानसिकता के स्तरों पर एक खिलाड़ी के स्तर पर आओ यदि जीवन के सत्य को खोजना चाहते हो हम जाते थे बाहर अब तो नहीं जाते हैं मैया ने कह दिया नहीं जाना है तो नहीं जाना है फिर यहीं रहेंगे हाँ माँ का आदेश तो अंतिम होता है ना न हाँ, तो भवानी ने कहा अगर यहीं रहना तो यहीं रहना है लेकिन पहले जाते थे तो अक्सर लोग छोड़ने स्टेशन पे आ जाते थे एयरपोर्ट पे कभी उधर सीख तो।, तो एक बार गाड़ी चलने को थी तो एक भक्त दौड़े हुए आए हमारे बड़े अनन्य प्रेमी सुहर कहने लगे स्वामी जी मैं तो घंटा पर पहले यहां पहुंचता क्या बताएं वो फलाना मिल गया ना उन्होंने किसी का नाम लिया वो फलाना मिल गया ना स्वामी जी उसने मूड ऑफ कर दिया बड़ा बोर है वो उसी की वजह से मुझे देर होगी और नहीं तो मैं तो तुरंत पहुंचता अन्य कहा अच्छा क्या नाम बताया था उसका उन्होंने नाम बताया हमने कहा लगता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है आपकी बार लौट के मेरी उससे मुलाकात करा ना बोले क्यों अरे हमने कहा वो तो बड़ा तत्वज्ञ मालूम पड़ता है वो तो बड़ा ज्ञानी पता है वो लगता है बोले स्वामी जी वो तो बड़ा बोर है मैंने कहा इसीलिए तो कह रहा हूं यार वो वो बहुत बड़ा ज्ञानी है मुझे मिला उससे क्योंकि उसे पता था तेरे मूड का बटन कहा लगा है। उसने ऑफ कर दिया मूड ऑफ हो गया तेरा और बटन तेरा तुझे ऑन करवाना आया इसलिए तू लेट हो गया अरे इतनी बहुनी मानसिकताओं के साथ जिए होगे कि कोई दूसरा तुम्हारे बटन ऑफ करता रहे और तुम्हें ऑन कर लेना है इज इट अंगवल कम टू द ह्यूमन लेवल कम टू योर लिविंग लेवल एंड दैट इज भागवत भागवत को समझो भागवत को पढ़ो भागवत को अपने जीवन में उतारो ये रोम रोम में बसाने वाली अद्भुत कथा है या है भूकंप छाया है चारों ओर अंधेरा फैल गया है गोपिया भागती फिर रही हैं, है हों में कंकड़ियों गड़ रही हैं, अंधेरा ही अंधेरा है कन्हैया अकेले पड़ गए हैं त्रिणावर्त उनको उठाता है और ऊपर ले जाता है आ कितनी सुंदर कैसी सुंदर भगवान कथा करके दिखा रहे हैं नारायण है। ये उनकी दया कृपा ही तो है कि जो हर अंधेरे की लालटेन बन गए हैं भागवत की कथा में नारायण ने देखा कि त्रिणाव्रत है वासुदेव हा बाल कन्हैया अपना भार बढ़ाते चले जा रहे हैं बढ़ाते चले जा रहे हैं और त्रिणावर्त को लगता है कि अरे ये नन्ना सा शिशु से उठा नहीं पा रहा भगवान का वजन इतना बढ़ जाता है कि आताश होकर के स्वयं त्रिणाव्रत धरती पर गिरता है और दब के मर जाता है त्रिणाव्रत का विनाश हो जाता है भगवान उसका भी उदार करते हैं कहते हैं नारायण करके उदार कैसे ही अपने संकल्पों को इतना भारी बनाओ कि कोई भी आवेश कोई भी अतृप्ति कोई भी इच्छा तुम्हारे विवेक को न तोड़ पाए तुम्हें कोई भी तृणावर्त तुम्हारे जीवन का सर्वनाश न कर पाए आज कौन सा घर है जहां तुम टिक के बैठे हो हर घर में हर नाता हर रिश्ता चुभ रहा है क्यों क्योंकि तुम में से कोई भी त्रिणावर्त को पर अपना भार नहीं डाल पा रहा है और त्रिणावर्त तुम्हें तिनके कैसा उड़ा रहा है वरना कल की बात है वो पूर्वज थे तुम्हारे और उन्हीं के मन से तुम कि सौ लोग होते थे एक चुनाव एक परिवार होता था और कभी सुनने में नहीं आता था कि उनके बीच में कोई तनाव भी हुआ है बोलो क्या गलत कह रहे हो वो जानते हैं त्रिणावर्त को कैसे तोड़ा जाता है तुम हो कि त्रिणावर्त तुम्हें तिनके से तोड़ता है हर क्षण हर दिन हर रात उसने मेरी बेस्ती कर दी उसने मेरा अपमान कर दिया इसलिए स्वामी जी मुझे गुस्सा आया नहीं तुमने अपना छिछोरापन दिखाया तुमने अपना हल्कापन दिखाया है तुमने दिखाया है कि तुम में कोई गंभीरता नहीं है तुम में कोई साधुता नहीं है तुम में कोई तप नहीं है तुम में कोई भक्ति नहीं है होती तो वो तुम्हें हिला पाता और हर बार हर वाक्य बन के तृणावर तुम्हें हिलाता रहा है इतना एमेच्योर्ड लेवल ऑफ लिविंग कभी ईश्वर नहीं पाता ना बड़े बरगद पर ही पानी बरसता है होते हैं जहां सगन वन वहां होती है मूसलाधार बारिश रेगिस्तानों में तो यदा कदा बूंदे पड़ते हैं तो हरी की कृपा भी उतरेगी तो परिपक्वता की मानसिकताओं के स्तरों पर एक बात बताओ तुम्हारा बेटा है तुम्हारा बेटा है छोटा है अभी बहुत ज्यादा उसको समझ नहीं है तो क्या तुम खिलौने वाले पिस्तौल की जगह भरी हुई असली पिस्तौल दोगे बोलो दोगे बोलो दोगे क्यों नहीं दोगे क्यों नहीं दोगे तुम क्यों इसलिए कि उसकी मानसिकता उसको समझने की नहीं है खेल खेल में गोली बाप को मार दे अपने मार ले पड़ोसी को दाग दे इसीलिए तो नहीं दोगे तो इसीलिए ईश्वर भी तुम पर दया नहीं करेगा जब तक बोली मानसिकता रहेगी तुम्हारी जब परिपक्व मानसिकता होगी हाँ थानेदार वाली तो रिवाल्वर तो दी जाएगी क्योंकि सुरक्षा इसी से तो होगी रगड़ते रहो मंत्र मिल जाएंगी सारी सिद्धियां सीधे हो जाओगे और कुछ नहीं होने वाला और वही हो रहा है जितने रगड़ रहे हो सिद्धियां उसके बाद नाटक ही तो करते जब मिली नहीं सिद्धियां हाँ तो नाटक शुरू हो गए हाँ फिर क्या है चमत्कारों का सहारा लेंगे हाँ हाथ की सफाई दिखाएंगे वो तो, तो मिली नहीं अब यही करो क्या करेंगे हाँ क्योंकि परिपक्व मानसिकता के स्तरों पर ही हरि की कृपा उतरती है तुम भी तो अरे भाई जो योग्य होगा उसी को तो वो वस्तु मिलेगी तो जब तुम अपने को नहीं तोड़ पाए अपने त्रिणावर्त नहीं तोड़ पाए और उनके हाथ का खिलौना बने रहे तो बताओ भगवान क्या दया करेगा तुम पे अगर तुम्हें कुछ दे भी देगा तो त्रिणाव्रत लेना जाएगा तो क्या असुरत्व को मजबूत करने के लिए नारायण तुम पे दया करे हा? मारा गया है त्रिणावर्त इसी प्रकार जितने असुर हैं वो सारे के सारे आपके जीवन की बुरी आदतें हैं गंदे विचार हैं यहाँ उसके बीच में आते हैं शक्टा है शकट जानते हैं ना नहीं जानते शकट कहते हैं उस गाड़ी को जिसे एक बछड़ा खींचता है हु? पहले असुर लीलाएं कर लेते हैं क्योंकि जब तक मन निर्मल नहीं होगा गोपियों का और भगवान की महारास और रास लीलाएं तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी तुम उसको दृष्टि दोष में देखोगे तो तुम्हें मजा नहीं आएगा क्योंकि ये तो निर्मल मन की जो इंद्रियों को जीत चुके हैं जो जितेंद्रिय हैं जो गोविंद को सचराचर में देखने का भाव लाए हैं वो लीलाएं उन्हीं के लिए हैं सांसारिकों के लिए नहीं आसक्तों के लिए नहीं तो पहले अपना हम अप असुरत्व तो मांज ले तब लीलाओं में चले हुँ? वैसे हमारे स्वामी जी महाराज तो आपको बड़े रस से वो सारी कथाएं सुनाएंगे कथाओं को ध्यान से सुनोगे तो तत्व में अधिक मजा आएगा और जब कथा की पृष्ठभूमि ही नहीं बैकग्राउंड ही नहीं तो समझने में शायद थोड़ा कम मजा आए तो कोई बात नहीं घर में भी पढ़ सकते हो हाँ भागवत की कथाएं हैं अमृत की कथाएं है शकटासुर कहते हैं शकट कहते हैं वो एक गाड़ी जिसको एक बछड़ा खींचता है ना एक बैल की गाड़ी को क्या बोलते हैं शकट छकड़ा जिसको बोलते हैं हाँ छकड़ा बोलते हैं यस यू ये आर राइट हाँ छकड़ा जिसको कहते हैं ना उसी को कहते हैं संस्कृत में क्या कहते हैं शकट कथा क्या है अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पे आई है जो मूल कथा मैं वही सुना रहा हूं <coughs> कथा क्या है कि कंस पापी है आतताई है गरीब है ग्वाल बाल क्योंकि वो अपना टैक्स बढ़ाता चला जाता है कर में मक्खन दे हाँ। लाओ दही लाओ मक्खन लाओ ये लाओ अगर कर नहीं दोगे तो उसके आएंगे आपके बछड़े गाय सब घसीट ले जाएंगे सताएंगे अलग से कूड़े मारेंगे और समय से यदि टैक्स नहीं पहुंचा तो भी आतताई आतंक करेगा हाँ तो सारा मथुरा साम्राज्य संतरस्त है कंस के कोलों से मार से असुरों से भयभीत है छोटे राजा हैं नंदजु, टैक्स उन्हें भी देना है सभी को देना है हा तो शकट के ऊपर मक्खन भरा जा रहा है घड़े रखे जा रहे हैं और सामान लेके आओ कंस को कर चुपाना है जल्दी है अब जल्दी जल्दी सब सामान ला रहे हैं यशोदा जी रख रहे हैं या के लिए कोई जगह नहीं तो शकट के नीचे गोविंद को लेटा दिया आपने देखा ना उसके नीचे एक बोरी सी बंधी रहती है झूला सा बना रहता है उसी में बच्चे को लेटा दिया जाता है शकट में तो गोविंद वहां लेटिए बच्चे का भी ध्यान रखेंगे और जल्दी जल्दी माल भरो भाई जल्दी से भिजवा दे नहीं तो कहीं ऐसा नो कांस के आसुर आ जाएं आतताई आ जाएं और भयंकर सबको दंड देने लगे उजाड़ दें बर्बाद कर दें गांवों को जला दें दे, झोपड़ियों को फूक दे वो जो उनके मन में आएगा वो करेंगे तो जल्दी जल्दी हाँ, सब सामान ला रहे हैं ग्वालिय और ग्वालिने और सबका सब भर रहा है कंस के टैक्सी इकट्ठा हो रहा है शकट बढ़ती जा रही है तभी वहां कंस ने भेजा शक्तासुर को कि जिसने मारा त्रिणावर्त को जिसने मारा को अरे वही मेरा काल है अब तो वो आइसोलेट हो गया है अब तो हमने उसको पहचान लिया चाहो तुम उसको मार के आओ तो शक्टासुर आया है कहा कौन आया है है। उसने देखा कि तुम मौका बड़ा अच्छा है सब तो माल भरने में लगे हैं लाने में लगे हैं यही मौका है लाओ इस शकट को ही मैं दबा दूं कचर दूं तो बालक तो अपने आप नीचे मर जाएगा भगवान ने लीला क्यों की है कि तुमने हमेशा शकट के नीचे गोविंद की हर रोज हत्या की है तुम सबने हम सब ने कहती हो कि गोपाल के भक्त हां इतनी बड़ी बात कह रहा हूं शकट कहते हैं उस गाड़ी को जिसे एक बछड़ा खींचे छगड़ा हा और बताओ जिंदगी की गाड़ी को तुम सब एक ही एक बछड़ा बन के नहीं खींच रहे क्या ये जीवन ही तो शकट है और ये भी ला ये भी भर ले मेरा मटेरियल मेरा घर बनाते हो मकान बहुत बड़ा बनाते हो नहीं संडास भी आजकल बहुत बढ़िया बनते फर्स्ट क्लास सुना डेढ़ डेढ़ दो दो पांच पांच लाख के बनते हैं और एक आल में गोपाल जी का मंदिर बना देते हो घर में आया, आया। <laughs> क्यों सच नहीं कहना क्या भगवान का हो हमारे जीवन में इतना ही तो काम है नहीं क्या शकट भर रहे हो नारायण इस लीला में बता रहे हैं अरे पगलो ईश्वर को नीचे डालकर शकट भरने वालो ये क्या कर रहे हो तो? तुम शक्तासुर आएगा और ये शकट उलट जाएगी नष्ट हो जाएगी इस शकट का विनाश हो जाएगा शक्तासुर से खा जाएगा शकट भरनी है तो गोपाल को नीचे नहीं डालो ऊपर बिठा लो और इतना भी करने को हम राजी नहीं है हमारा दम हमारी ईगो हमारी बोनी मानसिकता हमें यह भी विश्वास करने को राजी नहीं करती है कि ये शरीर हमारा नहीं तो वो शकट हमारा कैसे हो गया वो मेरा है वो मेरा है अरे वो सब गोविंद का है गोविंद को ऊपर पधारो ऊपर भी राजो उनकी मूर्ति को ऊपर रखो तो वंश दर वंश पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी शकट नहीं उल्टेगी हाँ तुम बर्बाद नहीं हो गोपाल ऊपर रहेंगे तो शकट सदा सही रहेगा नहीं तो शक्टासुर ऊपर होगा जब गोविंद नीचे होंगे और जब गोविंद ऊपर होंगे शक्टासुर नीचे होगा बोलो तो क्या चाहते हो तुम शकट के ऊपर शक्टासुर हो ये शकट के नीचे शक्टासुर हो अगर चाहते हो कि शकट के नीचे शक्टासुर रहे तो नारायण को ऊपर बिठाओ कि नारायण जो कुछ है वह आपका है और हम निमित हैं आपके आज तुम उनको अर्पित होकर एक मिनट एक क्षण भी तो जीना नहीं चाहते हो अपनी ईगोज के साथ जीना चाहते हो उन एमच्योर लेवल्स के साथ जीना चाहते हो विच आर नॉट ट्रूथफुल जो एक ड्रास्टिक लाइव है एक झूठ है क्योंकि हाथ बनाया नहीं तो हाथ मेरा कैसे ये सत्य है तो तुम हमेशा झूठ का सहारा लेते हो कहते हो स्वामी जी मैं बड़े प्रिंसिपल वाला हूं डोन्ट लाइ पहली लाई ये है कि तुम जब ईश्वर को अर्पित नहीं हो तो तुम्हारी जिंदगी हर सांस हर क्षण लाई है झूठ है, है, आज तुमने मनुष्य हो शरीर को बनाना नहीं सीखा है अब शायद पशु योनियों हो में सीखोगे मुझे पता नहीं पहली बात ये है कि तुम यू आर बिफाइड द वेरी पर्पज ऑफ योर ह्यूमन साइकियल और दूसरी बात कि शरीर में निमित वो ट्रस्टी हो जो सांस वो दे ना दे इस सत्य को भी ठुकरा करके कहते हो कि मेरा घर है तो जो इतना बड़ा झूठ बोल रहा है वो कहे के वो सत्यवादी है हाँ भाई हम भी कह लेंगे भाई होगी अब हमको क्या लेना लेकिन पूछे जो अपने आप से कि हमने कौन सत्यवादी है जब भी हम ईरो के साथ दम्ब के साथ इस, इस असत्य और अज्ञान के साथ जी रहे हैं ये शरीर मेरा है ये घर मेरा है ये परिवार मेरा है इतना बड़ा झूठ के साथ हम जी रहे हैं तो पूछो अपने आप से ईमानदारी से हम सब में कौन कितना बड़ा सत्यवादी है सत्यवादी वही तो होगा जो ईमानदारी से जानेगा कि गोविंद ये तो आपका ये शरीर नहीं नारायण ये तो आपका महल है ये तो मंदिर है प्रभु आपका जिसे आपने क्षण क्षण बनाया है जब मैं इसका प्रतीक मंदिर बनाता हूं राज मजदूरों के साथ मिलकर पालकी के जैसा ही तो प्लेटफॉर्म बनाता हूं मंदिर का ढाल के जैसा ही तो उस पर गोल कमरा बनाता हूं मंदिर का अपने सिर के जैसा ही तो गुंबद रखता हूँ और जटाओं के जुड़े के जैसा ही जो गुरुकुल में बालक का होता है वही तो कलश बिठाता हूं आत्मा जैसी ही तो मूरत प्राण प्रतिष्ठित होती है गोविंद वो मंदिर इस मंदिर का बिंब ही तो है प्रतिबिंब ही तो है प्रतीक ही तो है जो मैं बनाता हूं और देखो मेरी मानसिकता का बौनापन कि मुझे याद है कि वहां नहा के जाना है साफ कपड़े पहन के जाना है अच्छे मन से जाना है वहां बैठ के मैं गाली गलौज नहीं दे सकता वहां बैठ के मैं कोई गंदी बात नहीं कह सकता सोच भी नहीं सकता क्योंकि वो भगवान का पवित्र मंदिर है उस मंदिर में मुझे इतना याद रहा और भूल गया इसकी हर ईंट स्वयं परमेश्वर आत्मा होकर गोविंद ही तो रख रह रहे हैं तो यहां इतने गंदे आचरण में कैसे कर सकता हूं ये याद नहीं है कितना बड़ा सत्यवादी हूं मैं कहा है मेरी ईमानदारी और सच्चाई पूछू मैं अपने हाथ से क्यों वहां तो मैं डरता हूं भैया मंदिर में जा रहे हो जूते कहीं से हाथ पांव धो लो हाँ और भगवान का जाप करती हुई मंदिर में घुसो और इस मंदिर में विषांधताओं के साथ पड़ा रहा जिसकी हारेख स्वयं प्रभु रखने और किसी को बनाना नहीं आता जब मैं इस देवालय के साथ बेईमान हूं तो मैं कहा ईमानदार हूं मैं कहा सत्यवादी सब कुछ अपने आप से Come to the mature लेवल्स of life if you really want to conceive the truth of life. Don't deceive yourself. सेल्फ पूछो अपने आप से यही कथा है शक्टासुर की भगवान कहते हैं शक्टासुर को इसको शकट मेरी है इस दम्भ को तोड़ो ये जो कुछ है गोविंद का है इस भाव में आओ और सुखी हो जाओ चार पोथे पढ़ लिए हैं स्वामी जी इस किताब में ये क्यों लिखा है वो वो सारा ज्ञान है हमको एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें एक गरीब किसान था क्या था बहुत गरीब किसान था बहुत गरीब था और एक बड़ा राजा उस गरीब स्थान किसान पे किसी कारण अति प्रसन्न हो गया और उसने कहा आ कल आना दावत है मेरे घर मैं तुझे बहुत बढ़िया खाना खिलाऊंगा गरीब किसान बड़ा खुश कि राजा के घर मुझे खाना खाने को मिलेगा क्या राजा के घर मुझे खाना मसारे विद्वानों को बुला रहा हूं इस कथा में ध्यान से सुनो सारे विद्वान सुनो भाई कहा कि बड़े राजा के घर मेरे को खाना खाने को मिलेगा और उसने बहुत बढ़िया खाना राजा ने बनवाया बहुत बढ़िया बहुत कीमती खाना बनवाया और किसान ने भी वो खाना भरपेट खाया बड़ा प्रसन्न बाहर निकला तो लगा गणित करने तीन सौ का खाना कितने का कितने का तीन सौ रुपए का खाना खाया है अरे तीन सौ रुपए का खाना तो मैं तीन महीने में, में भी तीन सौ रुपए के जितना जितना खाना नहीं खाता मेरे को पैसा होता ही नहीं मैं इतना बढ़िया तो खा ही नहीं सकता अरे एक ही बार में तीन सौ रुपए का खाना खाया क्या बात बड़ा खुश गांव भर को कहता फिर सुन रहे सुनो सुनो <laughs> क्या कि तीन सौ रुपए का खाना खाया बड़ा प्रसन्न गांव घर में बात बुले मैंने तो तीन सौ रुपए का बढ़िया खाना खाया बढ़िया खाना खाया बहुत बढ़िया खाना खाया हो गया अब सवेरे जब वो दिशा मैदान को जाने लगा तो चेहरा उतर गया हाय राम तीन सौ रुपये का घाटा बोलो बोलो तीन सौ रुपए का घाटा होने जा रहा है अब अगर किसान घाटा बचाएगा तो क्या होगा पेट सड़ जाएगा सड के मर जाएगा ये सारे विद्वान तुम मर जाते हो कि वो ज्ञान जो तुम्हें पचा ही नहीं तुम्हारे आचरण और व्यवहार में आया ही नहीं तुम्हारे पेट में सड़ ही तो रहा है वो पोथों का ज्ञान वो श्लोकों की रटंती वो ऋचाओं के पठन पाठन तुम्हारे पेट में सड़ता हुआ अन्न ही तो है जो तुम्हारे आचरण में नहीं उतरा जो तुम्हारे व्यवहार में नहीं उतरा जो तुम्हारा स्वभाव नहीं बन पाया जिसमें तुम्हें संस्कार ही जो नहीं दे पाया उस ज्ञान का क्या प्रयोजन अच्छा होता कि उसे तुम अगले दिन विसर्जित करते तुम नई जिज्ञासा और नई भूख तो ले पाते वो भूख भी गई तुम्हारी हां लीवर डैमेज हो गया अब कैंसर हो गया तुमको सुनकर भी नहीं सुन पाओगे जानकर भी नहीं जान पाओगे समझोगे कैसे मैं सभी विद्वानों को आवाज दे रहा हूं कि वो सारे पोथे वो ज्ञान तुम्हारे किस काम के जो तुम्हारे आचरण में कृष्ण ना उतार पाए तुम्हे श्रीहरि के चरणों में अर्पित ना कर पाए वो ज्ञान तुम्हें दम भी तो दे गए मित्र बुना नहीं तो दे गए वो किस काम के पूछता हूं सवाल आप सब विद्वानों से मैं जो बैठे हैं कि घने बादल आए आसमान पर भारी गहराते हुए बादल आए बहुत घने बादल आए आसमान पर और बरसे में एक बूंद उसमें क्या पौधों को राहत मिलेगी बेटा बोलो क्या पौधों को राहत मिलेगी उल्टा पत्तियों में कीड़े पड़ जाएंगे कटिया और माहू लग जाएंगे बोलो लगती देखिए तो वो ज्ञान वो पोथा वो तो मैं कुछ दंब के नए कीट मिथ्याभिमान के नए कीड़े अंधता का कुछ और ज्यादा अंधापा नहीं को तो दे जाएंगे कि मैं बड़ा पाठी मैं बड़ा विद्वान मैं बड़ा ज्ञानी अरे ज्ञान वो जो बरस जाए अन जाए शेष को तत्क्षण विसर्जित करो जो प्रकृति का नियम है उसी को धारण करो अन्यथा यह तुम्हारी जो लदान है यह एक बल के शक्तासुर, शक्तासुर का आवाहन करेगी और इस तथा कथित ज्ञान में इस तथा कथित पाखंड में के मर जाओगे डोंट रिसीव योर अपने को धोखा मत दो जिसका स्वभाव कृष्ण नहीं जिसका मन कृष्ण नहीं जिसका आचरण कृष्ण नहीं जिसका विचार कृष्ण नहीं उसने कभी पाया कृष्ण नहीं वो जानता ही नहीं अभ्यास करो अभ्यास करो कृष्ण में जीना सीखो एक गोकुल की लीला विस्तार से सुना देता हूं ये लुप्त हो गई है मतलब अलग अलग ढंग से सुनाई जाती है उखल बंधन की लीला सुनाते हैं हम आपको थोड़ा सा आपको वहां कथा को थोड़ा हल्का करते हैं ह सबको तत्व तो समझ में तो आ रहा है हाँ समझो बेटा ऐसे जीवन बड़ा अमृत में है ये लीला जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं विशेष कारण से सुना रहे हैं जैसा कि हमने कहा था कि भागवत का अलग अलग जगह संकलित हुई तो अलग अलग प्रकार से लीलाओं को सुनाने लगे और समय के अंतरालों के साथ इन लीलाओं का रहस्य तो जाने लगा तो वो रहस्य लीला से क्या बनी रास लीला अपे रस लीला गई। मैं उखल बंधन की कथा सुनाता हूं आप सुने ये लीला भी आपको हर लीला कहानी आपकी थी हम तो आपको आप ही की तस्वीर पढ़ाते थे कारण किसी सुधारना है नारायण को या आपको बोलो भागवत की कथा काय के लिए भगवान को सुधारने के लिए या मनुष्य को जीव को श्रोता को तो फिर इस कथा का नायक नारायण होगा वे श्रोता तुम सब नायक हो हमारी कथाओं कथाओगे प्रत्यक्षता नारायण है और परोक्ष में तुम हो कहानी तो तुम्हारी है हाँ, तुम्हें इस कहानी के हीरो भी हो और वन भी हो और सारे पात्र यही विशेषता है इन अनुपम रहस्य लीलाओं की जो सारे विश्व में अनूठी हैं अनपैरल हैं ना भूतो न भविष्य दी गोविंद तो क्या है लीला सुनो थोड़ी हटके हैं इसलिए मैं पहले से कह देता हूं यहां रस्सी छोटी छोटी नहीं होगी ये लीला थोड़ा हटके रहेगी गोविंद मात ये शोदा आंगन में दही बिलो लो रही है हुँ? मैया आंगन में दही बिलो रही हैं नन्हने कन्हैया को अपने पास बिठाए हैं कने ये छोटे से हैं लेकिन अब पैरों चलने लगे हैं दौड़ भी लेते हैं और खूब शैतानिया करते हैं यशोदा जी दही बिलो रही हैं और जैसा आई आप देख रहे हैं सत्संग भवन समझ लीजिए इतना ही बड़ा आंगन है उनका खुला हुआ और सामने सिंहद्वार है और आंगन में करीब पंद्रह बीस कदम सिंहद्वार से हट के दीवार के पास यशोदा जी हा? दही मथ रही है बदी मंथन कर रही हैं साथ में नन्हे कन्हैया को बिठाए हैं और ढेर सारे खिलौने झूले में भी हैं हाँ और गोपाल जी के पास भी हैं रखे हाथी का घोड़ा है ऊंट है बैल है हाँ क्या क्या है सब है चांदी की बांसुरी भी है सभी कुछ है माँ कहती है बेटे यही खेलो हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे यशोदा जी उन्हें बाहर नहीं जाने देती क्यों नहीं जाने देती है? कि पापी कांस पीछे जो पड़ा है तो कन्हैया को माँ बाहर जाने नहीं देती नाना प्रकार के असुर भेज रहा है कितनी असुर लीलाएं हो चुकी हैं जन्म से ही हाँ ये सारे पूतना हृणावर्त शक्टासुर ये सारे असुर जो है पीछे पड़े हैं हाँ कागासुर आया है ना बकासुर है बकमान होता है छल कपट दम और ढोंग बाने <laughs> तो बकासुर क्या है ये भी हमारे भीतर बैठा है क्या हम ईश्वर के नाम का ढोंग करना चाहते हैं हम छल करना चाहते हैं बाक माने बगुला तो बक माने आ, अमर कोश खोलो छल कपट दम और ढोंग इसी प्रकार अघासुर अघ अग माने पाप अज्ञान अंधकार असुर सुरत्व से ही वो सारे गंदे विचार वो स्वभाव वो आचरण जो हम सब में है ये सारे असुर हमारे भीतर हैं वहां नारायण पात्रों के रूप में लाते हैं देवताओं को और दैत्यों को प्रेरित करके लाते हैं हमारे भीतर के सुर और असुर हमें पढ़ाने के लिए और हम हैं कि वहां तो रस ले लेते हैं भीतर नहीं पढ़ते हैं। हमारी अवस्था क्या है कि दो किसान लड़ पड़े हैं दो किसान आपस में लड़ पड़े एक ने कहा दो, दो चार दूसरे ने कहा नहीं दो और दो पांच होते सुना? दो और दो पांच ही होते हैं दूसरे ने कहा नहीं चार होते हैं तो उसने जिसने कहा दो, दो पांच होते हैं उसने कहा अगर तू मुझे मनवा दे कि दो और दो चार होते हैं तो मेरी सारी गाय ले जाने कहा चल पंचायत में कहा चल तो बीवी ने समझाया कि बावले कहा जा रहा है दो, दो चार ही होते हैं पांच नहीं होते हैं। ये सारे जानवर रखा लेगा उसने कहा मेरी शर्त सुनी तूने मैंने क्या कहा था कि मनवा दे तू तो लेगा ना मैं मानूंगा ही नहीं पंचायत बोलती रहे तो सत्संग चलता रहे मैं तो मानूंगा ही नहीं क्यों भाई क्या वो किसान वाली कसम खाएगी बैठती हो पूछो अपने आप से ऐसी अमृत कथाएं इतनी प्योरिटी इतनी नो है इंच इंच मैं अपने को झांक के भी देखाऊं और फिर भी कूड़ा ना बुहारना चाहूं आंगन ना अपने मन का साफ करना चाहूं कैसी विचित्र बात है हा? खाली औपचारिकता करके चले जाएं, जाए तो लीला है गोपाल की कि मात यशोदा कहती है कि कन्हे यहां तुम बाहर नहीं जाने देंगे यही खेलो और कन्हैया हैं कि वो बाल लीला कर रहे हैं या भगवान श्रेष्ठा बने श्रेष्ठा बालक बने तो बाल लीला ही तो करेंगे वो श्रेष्ठा की तरह बैठ तो नहीं जाएंगे कि ठीक है भाई मैं जैसे मंदिर में मूर्ति बन के बैठा हु यहां भी बैठ जाता माँ जैसा तू कहे गोपाल को तो लीला कर ली तू तो नारायण है बाहर जाना चाहते हैं उनका मन बार बार बाहर जाने को होता है यशोदा जी ने खिलौने रखे अच्छा फिर बाहर जाएंगे भी क्यों नहीं कि सामने फाटक बुला है जब लड़के देखते हैं मैया नहीं देख रही तो इशारा करते हैं। कि उनका भी मन ललचा रहा है कि गोपाल बाहर आए कन्हैया आए तो हम लोग भी इनके साथ खेलें हाँ, इनकी नैना विराम छवि का आनंद ले हाँ लड़कों के मन में भी लोग हैं बच्चों के ग्वाल बालकों के भी तो इशारा करते भाग्य और माँ है कि उन्हें बाहर जाने नहीं देती तो एक बार जब माँ दही बिलो रही होती है और बालक इशारा करते हैं ये तो पहले ही बाहर जाने का ऊपर से हाँ लालच और बड़ा तो धीरे धीरे रेंग रेंग के भागते लेट लेट के धीरे से और पीछे देखते जाते कि देख तो नहीं रही धीरे-धीरे सरकते हैं जब आधा आंगन पार कर लिया तो बाहर जाने की जल्दी बोली उत्सुकता उठ के दौड़ लगा देते हैं गोपाल और जो कन्हैया ने दौड़ लगाई तो कलई खुल गई पैर की घूंगरू और कमर की घंटिया उन्होंने झुनून झुनून बजने लगी चौकी है और दौड़ की गई पकड़ ले बिठा दिया यहां से हिल नहीं सकते खींचे जाते हैं बाल लीला है ना तो जब बालक को उसका मन को करने को ना मिले बार बार रोका जाए तो बच्चा क्या करता है खींच जाता है आजकल मैया ज्यादा खींचती है बालक से लीला का आनंद नहीं लेती हाँ थप्पड़ मारने लगती है हाँ ये सोदा जी हंसती हैं और उसको लेकिन कन्हैया खींच जाते हैं दही उठा के माँ के कपड़ों पर डालने लगते हैं मक्खन लेकर उनके मुंह पे मलते हैं ये सोदा जी बर्तन छिना लेती हैं कहते हैं ताय तुम कुछ करो मैं तुम्हें बाहर तो नहीं जाने दूंगे तो उन्होंने बांसुरी उठाई वो उठा मटकाई फोड़ने चल दी जिसमें मां हाँ दही भी रही है दही मंथन कर रही है वो मटकाई फोड़ने चल दी ये यशोदा जी देखती हैं खींच गए अब नहीं मानेंगे ऐसे तो राजी अब होंगे नहीं तो बगल में एक उखल पड़ा था पीछे दीवार के साथ ही पीठ की तरफ तो कन्हैया को उठा के ले जाती है ऊखल के साथ बांध देती है आ, ये हा ये कथया थोड़ा हटके हाँ ये ऋग्वेद हाँ तो उसकी कमर के साथ बांध देती है अब नन्हे कन्हैया नन्हे से कन्हैया इतना बड़ा उखल जो कमर के साथ कमर बंधी तो हवा में ना पैर भी धरती ना चूते ऊपर से छड़ी लेके कहते हैं असर अब अब है, बुद समझ में नहीं आता पैर हिलाते हैं अब बंधे तो नहीं है बेचारे हा ये शोधा जी फिर दही बिलोने लगती है दही बिलोते बिलोते अचानक उन्हें ध्यान आया कि उसके बोलने की आवाज नहीं आ रही बड़बड़ाने की हाँ, और पैर की घुंगू भी उसके नहीं बज रहे क्या बात है सो तो नहीं गया टंगा टंगा सोई ना गया सर घुमा के देखा तो रस्सी भी छूट गई हाथ से और वहां तो स्तर रह गई कि ना वहां उखल और ना वहां कन्हैया अरे ये क्या हुआ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? कहा गया वो तो बना हुआ था और इतना भारी विशाल उखल उसका क्या हुआ? जल्दी से जो द्वार की तरफ गर्दन घुमाई तो उनके मुंह से चीख निकल गई क्या देखती हैं कि वो जो उखल था ना लकड़ी का उसने एक विशाल आदमी का रूप धारण कर लिया उस उखल के अब तो भुजाएं भी निकल आई हैं, उसके पाव भी है और उसके उखल ऊपर एक बड़ा भारी सर भी है और उखल तो पैरों पैरों चलता द्यौड़ी की तरफ जा रहा है हाँ आराम से चलता हुआ जा रहा है और नन्हे कन्हैया आंख मुं वहीं पे बैठे हैं टंगे वो उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा न चीख के दौड़ती है यशोदा और झटका दे करके रस्सी को खोल लेती है नन्ने कन्हैया को अपने आंचल में समेटती है और धम से वही बैठ जाती है उसे छुड़ा के अलग कर लेती है गोपाल को मां की चीख की आवाज सुनकर सारे ग्वाल बाल दौड़े चले आते हैं कि मां क्या हुआ मां क्या हुआ आप चीखी क्यों थे कन्हैया तो ठीक है हर व्यक्ति सतर्क है सावधान है क्योंकि पापी कंस पीछे जो पड़ गया है यशोदा जी गोपाल को सीने से लगाए आंचल में मुंह समेटे फपक कर रोने लगती हैं और कहती हैं अरे मत पूछो जो ना आज देख लेती जो आज ना पकड़ पाती गोविंद कहां पाती मैं जानी मैं जानी कि वो पापी मैं जानी की वो लकड़ी का उखल है आंगन में पड़ा है अरे मुझे क्या पता था कि कंस का भेजा हुआ कोई मायावी पिशाच है, जो माया का रूप माया और छल का रूप धारण करके आंगन में मेरे ही लालने को चुराने के लिए खड़ा था और देखो मैं कैसी बांगली कि खुद ही अपने लालने को उसके साथ बांध बैठी अरे जो आज ना देख लेती जो आज ना छुड़ा पाती गोविंद कह पाती मां रोने लेती हैं और कन्हैया को और कस के अपने सीने से बेच लेती हैं बालक कहते हैं है, मैया आप ये क्या कह रहे हैं हमें आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही उखड़ के तो आप बगल में बैठे हैं और इसके ना सर है ना हाथ है ना पैर है हा? इसके ना तो सर है ना हाथ है ना पैर है आप कैसे कहती हो की पिशाच है जो उन्होंने सुना कि उखल अभी नहीं है तो दौड़ के भागी मां छटक के दूर जाती है पलट के देखा अरे वो तो फिर लकड़ी का उखल यशोदा कहती है नहीं अब मैं इसके छल में आने वाली नहीं हूं तुम खुद ही बताओ ये दीवार के पास खड़ा था कमैया इसके कमर से बंधे थे इनके तो पैर भी धरती नहीं छू रहे थे इतना बड़ा भारी उखल ये बीच आंगन में या अब डोहड़ी के पास तक आया कैसे अरे मैंने इसका सर देखा है मैंने इसके हाथ पैर देखे हैं इसे मैंने पैरों चलते देखा है ये कंस का भेजा कोई मायावी पिशाच है मेरा कहा मानूं मैंने इसे देखा है कन्हैया गोली के भागते देखा है देखो ये ड्यूड़ी तक पहुंच गया है तो वो भी भालक सतर्क हो जाते हैं कुछ भयभीत हैं और भी बड़े ग्वाल बाल आ जाते हैं ग्वाले भी आ जाते हैं सारे के सारे आ जाते हैं गोप आ जाते हैं सारे के सारे वो कहते हैं मैया इसका क्या करें का ये फिर माया से उगल बना है यह है वही मैंने इसको देखा है ऐसा करो कि तुरंत अभिमंत्रित वस्त्र लाओ और इसको लपेट के बांसों पर कस के बांध दो काय बांध दो बांसों पे बांध दो इसको और ले जाओ से गांव से बाहर यमुना नदी के किनारे इसे तिल तिल कर लकड़ियां लगा के जलाकर इसे राख राख राख कर दो इसको जिससे पतित को पता चले कि गोविंद को चुराने का नारायण का अहित चाहने का फल क्या है मां ऐसा ही करेंगे वो कहते हैं और शीघ्रता से कुछ उसके पैरे पर खड़े हो जाते हैं बाकी वस्त्र को ला करके अच्छे से रस्सियों से बांसों के साथ लपेटते हैं और उसको उठा लेते हैं चल देते मां का दिल हिल गया तो संदेहों की भरमार बावली सी फिर दौड़ के जाती है ठहरो ठहरो मां क्या है बोली सुनो इसकी भस्मी को मां मत रहने देना ये तो मायावी पिछाच है अगर भस्मी से इसने फिर कोई रूप का धारण कर लिया तो तो बोली तो क्या करेंगे मां इसको बोले ले जाना इसे बीच यमुना नदी में समाधि देना दुर्वासा से भी मौन प्रार्थना करना समाधि में उन, उनकी समाधि में विघ्न नहीं डालना तब नहीं तो श्राप दे देंगे मौन प्रार्थना करना, ऋषि समाधि में मौन ही सुनता है मन की सुनता है तो उनसे प्रार्थना करना कि हे ऋषि, कंस का भेजा कोई मायावी पिशाच है हे ये का अहित करने आया है आपकी दया हो इसकी सारी माया नष्ट हो जाए और फिर मैया यमुना से कहना कि यमने तेरे लाल को आतंक देता ये कंस का पिशाच ये मायावी उखल मैया अपने लालड़े की रक्षा कर और इसकी माया को सदा सदा के लिए सदा सदा के लिए तू शांत कर दे कहा ऐसे ही करेंगे चाल देते हैं लेकिन मां तो मां है संदेह है तो संदेह पे संदेह फिर जाती हैं दौड़ के ठहरो, रुक जाते हैं बोली अरे ये छूट बन के भी तो लौट सकता है ये तो मायावी असुर है इसके तो कितने ही मार है बोले तो बोले सारे शुद्धि के कर्म करा करके सवस्त्र नहा करके पवित्र होकर के नए पवित्र धारण करके तभी लौटना बोले माँ ऐसे ही करेंगे जाते हैं उस उखल को जलाते हैं तिल तिल कर जलाते हैं फिर उसकी भस्मी को बीच नदी में ले जाकर डालते हैं यमुना मैया से आ, और दुर्वासा ऋषि से भी मौन प्रार्थना करते हैं आर्थ होकर प्रार्थना करते हैं कि इसकी माया शांत हो जाए स्वस्त्र नहाते हैं सारे शुभ कर्म कराते हैं हाँ क्षौर कर्म आदि सब करा करके स्वस्त्र नहा करके पवित्र होकर के जब वो आते हैं तो बेचारे गाँव के बाहर ही खड़े रह जाते हैं क्या देखते हैं कि सामने यशुमती खड़ी हैं मैया खड़ी है, उनके साथ में अनुचर हैं और एक अनुचर के हाथ में दो बड़े बड़े थाल हैं भयभीत हो जाते हैं सारे के सारे ग्वाल बाल और गोप के क्या हो गया ऐसा तो नहीं अमूखल को जलाने गए तो कर्ण हाँ कंस ने फिर कोई आतंक तो नहीं पैदा कर दिया माँ साँझ के इस झुटपुटे में संध्या के टाइम में माँ बाहर गांव के क्यों खड़ी हैं कहा मैया क्या बात है माँ माधव तो ठीक हैं माँ कहती हैं हाँ गोविंद ठीक हैं गोविंद सुरक्षित हैं गोविंद हाँ स्वस्थ हैं लेकिन तुम सब बालक मेरे सामने खड़े हो जाओ सब बेचारे लाइन लगा कर खड़े हो जाते हैं माँ कहती हैं बताओ तुमने उस पापी उखल को जलाया हाँ माँ जलाया बोले फिर फिर बोले उसकी भस्मी को भी यमुना मैया में ही समादेश किया माँ को ही अर्पित किया कि वो बांध ले इसकी माया को और दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करी फिर सवस्त्र नहाकर सारे पवित्र कार्य करके नूतन यज्ञोपवी धारण करके मैया पवित्र होकर के ही हम आ रहे हैं यशोदा जी कहती हैं बालक मुझे अभी भी संदेह बोले माँ अब क्या है सारे कर्म तो हो गए बोली नहीं मुझे अभी भी संदेह अरे तुम नहीं जानते हो कन्हैया के लिए मेरा मन कितना व्याकुल है मुझे कितना भय होता है मेरे और भी संदेह हैं मैं उनका भी पहले निवारण करूंगा बोले मां कर लो क्या करोग हम कह रहे हैं जैसे आपने कहा हम तो वैसे ही करके आए बोली नहीं ऐसे नहीं ये लो ये नीम की पतियां हैं ये अभिमंत्रित है मैं आचार्य से पूजा करा करके नीम की पत्तियां लाई हूं इन्हें चबाओ अगर कोई इंद्रियों का विषय बन के आ रहा होगा वो पिशाच तो भाग जाएगा नष्ट हो जाएगा तो सब नीम की पत्तियां चबाते हैं हाँ क्या करते हैं नीम की वो सारे ग्वाल बाल क्या करते हैं नीम की पत्तियां चबाते हैं फिर बोली सुनो ठीक है कि शरीर तुम्हारे पवित्र हैं लेकिन वो परछाई के साथ तो आ सकता है तो ये अभिमंत्रित मिर्चों की मिर्चें भी लाई हूँ इसका सब को धुआं दूंगी तभी प्रवेश करोगे अगर परछाई के साथ भी निपटके आ रहा होगा तो नष्ट हो जाएगा तो मिर्चों का धुआं देती हैं और तब कहती हैं अरे बालको अब तुम गांव में प्रवेश करो जानी, वो पापी कंस का भेजा हुआ पिशाच वो उखल से हम सब निर्भय हुए पुराने जमाने में गुरुकुल में हम ये लीलाएं करते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए इसीलिए विद्या की देवी सरस्वती कहलाती थी अब बच्चों से पूछ ले वो कहेंगे हाँ सरस्वती सब कहते हैं तो हम भी कहते हैं लेकिन सत्य क्या है सरस्वती नहीं है विद्या की देवी है अब अब क्या है नीरस्वती पूछो उससे हाँ बसता बिच्छू का डंक लगता बिच्छुओं का घर और तब बालक जिज्ञासु होते थे गुरुकुल में कब नई लीला होगी और कब हमें जीवन का दर्शन कराया जाएगा और एक ही लीला में वो सारा का सारा पाठ हृदय कर जाते थे क्या मनोरम परिपाटी थी परिपक्व मानसिकता तक लाने के लिए उन बच्चों को और क्या आज का एजुकेशन सिस्टम है अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घुस पूतना शिक्षा बन गई है इसी के लिए हर बाप औलाद पढ़ा रहा है हा? आप हाँ मैया की जय कहोगे की पूतना मैया की सच बताओ तो हाँ। हाँ। तो ये नाटक होता था उसके बाद सूत्रधार आते थे कथा के ऋषि आचार्य हमारे और फिर वो रहस्य बताते थे तो जैसे बालक इधर गांव में प्रवेश किया पर्दा वर्दा नहीं होता तो ओपन एयर थिएटर होते थे हमारे तो गुरुकुल में हधर हाँ? तो से बालक गए सामने छात्र बैठे देख रहे इधर से आचार्य पधारते थे क्या कहते हैं वो सुनो सूत्रधार बताते हैं अब रहस्य कि लीला देखी तुमने अब लीला का रहस्य देखो रास नहीं रहस्य लीला देखी तुमने अब बालकों इसका रहस्य जानो क्या कि क्या जाने वो भोली मां क्या जाने वो भोली यशोदा के अरे वो लकड़ी का उखल ही था क्या कि वो लकड़ी का उखल ही था कंस का भेजा उसमें कोई भी मायावी पिछाच नहीं था क्या जाने वो भोली मां ध्यान से सुनोगी तो समझ में आएगा वैसे बच्चे समझते थे अब आप ना समझोगे तो मैं प्रणाम ही तो करूंगा फिर आपकी बुद्धि को क्या कहूंगा हाँ क्या जाने वो भोली मां कि वो बेचारा लकड़ी का उखल ही था उसमें कंस का भेजा कोई मायावी पिशाच नहीं था हुआ क्या अरे हुआ क्या बांध दिया था पारस कन्हैया को जड़ उखल के साथ हुँ? जब पारस का स्पर्श मिल जाता लोहे को तो लोहा क्या बन जाता है सोना, सोना है ना तो जब स्वयं सृष्टा बन गए लकड़ी के उखल के साथ तो जब पारस सृष्टा बंधा उस लकड़ी के उखल के साथ तो क्या हुआ जड़ता को जीवन मिल गया क्या हुआ जड़ता को जीवन मिल गया है नारायण का स्पर्श मिला तो उखल जिंदा हो गया और कन्हैया की इच्छा के लिए वो डेवड़ी से बाहर चल दिया इतनी तो गलती थी उसकी हा? बोलो, कथा समझ आई कि क्या जाने वो भोली मां वो बेचारा लकड़ी का उखल था उसमें कंस का भेजा कोई भी मायावी पिशाच नहीं था हुआ क्या कि बांध दिया था पारस सृष्टा को गोविंद को उस लकड़ी की उखल के साथ तो पाकर सृष्टा का स्पर्श कन्हैया का स्पर्श जड़ता को जीवन मिला और उखल भी बन एक आदमी देवड़ी से बाहर चल दिया और सुनो ध्यान से आगे कहते हैं क्या है, आचार है उन छात्रों को तुम सब छात्र बन के सुनो क्या कहते हैं कि मैं क्या देख रहा हूं बालकों बच्चों आज भी यश को देने वाली यशदाइनी ये यशोदा ये प्रकृति ये कुदरत हाँ ये मां प्रकृति ये, ये यशोदा जो संपूर्ण यशों को देने वाली है जो हमारे पेट की भूख को मिटाने वाली है हमारे तन को अलंकृत करने वाली है ये प्रकृति ये यशोदा आज भी जब कन्हैया को आत्मा को गोविंद को पेड़ों की लकड़ी के इन उखलों के साथ बांध देती है तो जड़ता को जीवन मिल जाता है मट्टी मनुष्य हो जाती है बोलो बोलो क्या हो तुम देखो अपने आप को ये तन उन पेड़ों की ही तो हैं अरे उखल को आत्मा का ही तो स्पर्श मिला है खोलो आंख दिखेगा तुमको ये रहस्य लीलाएं हाँ अब रस लीलाएं भी होंगी हमारे सभी स, संत मनीषी जहां सुनाएंगी आप हाँ लेकिन रहस्य लीलाएं भी सुन लो कि क्या देख हा कि जब भी ये प्रकृति ये यशोदा उखल के साथ आत्मा श्री कृष्ण को गटगढ़वासी आत्मा को गोविंद को बांध देती है अरे तो ये भी पेड़ों की लकड़ी नहीं रहता सुंदर मानव हो जाता है और जीवन की ना जाने कितनी दहलीजें पार करने लगता है ड्योड़ियां लांगने लगता है बचपन से युवा युवा से प्रौढ़ प्रौढ़ से वृद्धा बचता हर दहलीजलांगता चलता है हर दहलीजलांगता चलता है कि जब बांध देती है माँ यशोदा आत्मा गोविंद को इन उखलों के साथ तो ये भी चलने लगते हैं बोलने लगते हैं सुनने लगते हैं सोचने लगते हैं नाना प्रकार की लीलाएं करने लगते हैं क्या तुमने कभी मट्टी के अंबार बोलते देखे चलते देखे सुनते देखे और वो हट जाए तो ये मट्टी के ढेरी तो है कैसा विचित्र जादूगर है वो कि मट्टी के ढेरों को छू देता है और सचराचर की लीला आरंभ हो जाती है और पूछता है ये सचराचर मुझसे कि कहां है वो मिलेगा कैसे क्या बताऊ मैं उनको झांक के देखते नहीं कि मट्टी के अंबार से तू मनुष्य बना कैसे देख ले अपने को मिल जाएगा वो यूं कहूं कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते मुखौटे लगाते हो बचने की कोशिश करते हो तो उसे पाना नहीं चाहते हो यदि चाहते तो इतने असत्य और अज्ञान में क्यों जीते इतने निम्न बौद्धिक स्तर को क्यों तुम जीवन की धारा मानते क्यों बनते कि कौए का सियानापन ही तुम्हारा जीवन होता कागा सुर क्यों बन गए तुम गोविंद के भोले ग्वाले क्यों नहीं बने ये कौए का स्यानापन ये कागा शुरुआत तुम्हें कहां ले जाएगा कभी पूछा अपने आप से ये भौतिकताओं के कागो क्या पाओगे गोविंद को ये काग मृत्यु मरे तो गोविंद में नहीं काग माने जानते हो ना कौआ होता है कौआ बड़ा स्याना होता है और कहते नहीं स्याना कौआ कहां बैठता है काये पे बैठे मैले पे बैठते हो भौतिकताओं के मैलों पे और पूछते हो स्वामी जी गोविंद क्यों नहीं मिलता कृष्ण क्यों नहीं मिलता हा? तो बांध दिया जब पार हाँ तो क्या देखता हूं मैं कि जब आत्मा गोविंद को ये प्रकृति ये शोधा लकड़ी की उखल के साथ बांध देती है पेड़ों के फलों के साथ बांध देती है तो ये भी नरलीला करने लगते हैं जीवन की तहलीजे पार करने लगते हैं आगे बढ़ने लगते हैं और जिस दिन आत्मा गोविंद को अलग कर लेती है यशोदा इस वल से जिस दिन आत्मा कन्हैया को इस शरीर से इस उकल से अलग कर लेती है यशोदा ये, ये प्रकृति घर के सारे लोग एक साथ चिल्ला उठते हैं कि रे ये तो कंस का भेजा कोई पिशाश है ये पापी उखल है तुरंत इसे कपड़े से बांधो अभी अभिमंत्रित वश से बांधो बांसों पर रस्सियों से बांधो ले चलो गांव के बाहर यमुना के किनारे इसे तिल तिल कर जा जराएंगे ये हमारा बाप नहीं ये हमारी मां नहीं ये बाबा नहीं ये दादी नहीं ये तो कंस के भेज भेजे हुए कोई महापिशाच है महा असुर है तुरंत ले चलो इन्हें क्या भगवान की लीला समझ में आती है तुमको क्या तुम समझना चाहोगे क्या तुम इस सत्य का सामना कर पाओगे आज क्या ये तुम सब की कहानी नहीं है क्या ये तुम सब की कथा नहीं है और मेरी इस रस लीला के उस उखल लीला के क्या तुम सब नायक नहीं हो और क्या सब आज भी बनके उखल उखल नहीं बने हो कि जहाँ गोविंद बना है आत्मा होकर तुमने और पूछते हो कब मिलेगा कहा मिलेगा कैसे मिलेगा क्या बात है हा? चिल्ला उठते हैं घर के सब लोग कि कंस का भेजा पिशाच है ये उखल है ये हमारा नहीं हम इसके नहीं इसे ले जाओ यहां से इसके आते ही घर में सूतवास कर गई है तेरही पर्यंत सूतक रहेगा शूकर भी तुम्हारे घर से गुजर जाए घर दो दो घर पवित्र हो गया जहां से ये जाएगा छूत बसी रहेगी बहुत दिनों तक क्योंकि इसकी परछाइया तो बाकी रहेंगी आश्चर्य है कि फिर भी पढ़ना नहीं चाहते स्वयं को खाली नाटक करना चाहते हैं ईमानदारी से झुकना नहीं चाहते उस अतिशय सुंदर मनोरम मनोहारी गोपाल के चरणों में अर्पित नहीं होना चाहते खाली मंत्रों को जप करके उसे धोखा देना चाहते उन मंत्रों में अपनी आ, आ, के प्रति भी समर्पित नहीं होना चाहते उन मंत्रों को तुम अपना जीवन भी नहीं बनाना चाहते उस माला को भी अपना जीवन नहीं बनाना चाहते जीवन भौतिकताओं के कौवेपन को बनाना चाहते और चाहते हो कि वह तुम्हें मिल जाए वो तो मिला है तुम में अरे तुम क्यों नहीं मिलते हो उसको वो मिला ना होता तुमको सांस कैसे चलती दिल कैसे धड़कता भोजन रक्त में कैसे बदलता वो तो मिला है तुमको वो तो मिला है तुम में अरे तू क्यों नहीं लौट के मिल जाता उसमें आवागमन समाप्त हो जाएगा तू मुक्त हो जाएगा ये बड़ी सुंदर और मनोरम लीलाएं हैं तो कहते हैं हाँ तो वो सूत्रधार बताते हैं और मैं बता रहा हूं आपको कल तक तुम्हें फुर्सत नहीं थी सत्संग में आने की क्यों कि स्वामी जी वो मेरा पौत्र है ना वो मुझे छोड़ता नहीं है और सवेरे से टेलीफोन बज रहे स्वामी जी क्या करें इसमें फंसे उसमें फंसे इसलिए आ नहीं पा रहे हैं मन तड़प रहा है आने के लिए बहुत शौक हाँ? कि मेरा पोत्र मेरे बिना रहता नहीं है ना स्वामी जी और आज जब आंगन में लेटा हुआ है वो तो बहू ही कह रही है जरा इन्हें जल्दी से ले जाओ क्यों वो देख के डर ना जाए अरे पगले तू उनका या वो तेरे यदि तू अपने आत्मा गोविंद का नहीं तो तेरा यहां कोई नहीं और तू भी किसी का नहीं इतनी सी बात नहीं समझ पाते हैं हम न जाने क्यों क्यों नहीं समझ पाते हैं आश्चर्य है वही वसुदेव की बात कि टोकरी उठा मैं योग माया को लेकर आया है टोकरी रखी है सुधीक हो गई कि मैं गोपाल को वहां छोड़ आया हूं याद ही नहीं है उसे बिल्कुल याद नहीं है सारा घटनाक्रम उसके मस्तिष्क लुप, लुप्त हो गया है और ऐसे ही मैं बस आश्रम के गेट के बाहर जाऊंगा कथा का सारा उपक्रम लुप्त हो जाएगा ये सारा अमृत लुट जाएगा <laughs> वसुदेव ही लीला हमको यही तो दिखा रही है कि यही करते रहोगे अरे कथा तो भूल जाएगी कथा का अमृत भी तुम लुटा देना जगत में बस जाओगे लेकिन बताओ उम्र पीछे लौट रही है या आगे बढ़ रही है तो कब सुधरोगे कब सुधरोगे कब सत्यनिष्ठ होगे, कब अपने आप को पहचानोगे कब स्वयं को पाओगे तुम तो? हाँ ले जाते हैं गाते हुए राम नाम सत्य है हरि का नाम सत्य है कि सत्य वो राम वो हरि वो आत्मा है वो ईश्वर है जो तुझ में था वो तुझ में नहीं तो तू ना किसी का ना कोई तेरा है तू कंस का भेजा पापी पिशाच सुखल लिए जा रहे हैं हम गांव से बाहर हाँ नदी के किनारे तुझे तिल तिल कर जलाएंगे जलाते हैं तिल तिल फिर उसकी भस्मी को भी नदी में ही प्रवाहित करते हैं लौट के आते हैं पहले तो सवस्त्र नहाते हैं जैसे महाअूत पापी का परित्याग करके आ रहे के आते हैं सवस्त्र नहाते हैं हा पहले रास्ते में नहा के नए यज्ञोपवी धारण करके तब दरवाजे पे आते हैं तो कड़वा ग्रास खाते हैं और मिर्चों का धुआं लेते हैं कि तू पिशाच बन के आ तो नहीं रहा कहीं पीछे मेरे अरे दम भी फिर रुका क्यों क्यों नहीं तूने ने गोविंद के चरणों में अंतिम समर्पण दिया जानता है सारी कथा अपनी जानता है सारे रहस्य अपने और फिर भाग रहा उसी रेगिस्तान में जहां एक बूंद पानी नहीं मिलेगा प्यासा एडिया रगड़ के तड़प तड़प के मरेगा और फिर भी है कि सुनना नहीं चाहता है झागना नहीं चाहता है अपने आप को पढ़ना नहीं चाहता क्यों जाने क्यों जाने क्यों कौन सी विद्वता है हा? कौवा बन के विद्वान मत बनो समर्पित हो करके ग्रंथों का अमृत पियो अपने को अपने सत्य को अपने भीतर खोजो, ले जाते हैं अब फिर कहीं स्वप्न में दिख गया वो घर में जिसे फूंक आए हम परसों और आज फिर सपने में दिख रहा है तो स्वामी जी प्रेत बन गई तो पीछे पड़ गया लगता है दो चार और सीट ले जाएगा हाँ तो फिर तांत्रिक मांतरिक बुलाओ उपचार कराओ पीछा छुड़ाओ इससे अरे पगलो एक गोपाल तुम्हारा है वो तुम्हारे भीतर बैठा है वो तुमसे मिला हुआ है लौट के उस सत्य से मिल जाओ और उस सत्य से जुड़ करके एक परिपक्व मानसिकता के स्तरों पर एक मेच्योर लेवल पर जियो जिससे ना तो तुम्हें कोई मानसिक व्याधि हो ना शारीरिक व्याधि हो सभी रोगों का एक साथ निदान है वो कृष्ण है वो साधना है वो मैच्योर लेवल पर जीना है ले जाते हैं ये हमारी कहानी है यही उघल की कथा है हा मैच्योर लेवल पर ही हम अपने को क्योर कर पाते हैं हमारे दुर्गुण ही असुर हैं जो हमें रोक देते हैं अब देखो एक बात पीछे एक इंस्टीट्यूट में हम बोल रहे थे आ, तो हमने उनसे कहा कि हम आज तक एक डॉक्टर भी तो नहीं प्रोड्यूस कर पाए यस हमारी मेडिकल साइंस आज भी उतनी ही पंगु है वी हैव वेट टू प्रोड्यूस ए डॉक्टर टू ए पेशेंट आ, सब लोग चौंके होंगे इसमें कोई संदेह नहीं क्योंकि सारे ही वहां हमारे प्रोफेसर भी थे स्टूडेंट्स भी थे जो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में थे मैंने कहा यस आज की एजुकेशन डॉक्टर को मरीज से मिलने ही नहीं देती उसकी पहचान ही नहीं कराती इट्स नॉट द बॉडी दैट इज पेशेंट बियॉन्ड बॉडी द कॉन्शियस लेवल इज पेशेंट द जीवा ही हिमसेज पेशेंट मैंने कहा मैं आपको उदाहरण देता हूं एक व्यक्ति है उसका सड़ा हुआ गंदा स्वभाव है उसके जीवन में आस्था और धर्म का कोई स्थान नहीं है वो एक महाआस अतरिप्त जीवन जीता है तो हर बार उसे चिंता से क्रोध से उसको सदमे लगते हैं तो जैसे भारी सदमा लगने पे आपको भूख आती है क्या बोलो उसी प्रकार ये जो छोटे-छोटे हैं वो बराबर मेंटली एंटरटेन करता है तो धीरे धीरे उसका लॉस ऑफ हैपिटाइट होता है लीवर इज नॉट इनकेपेबल बिकॉज ऑफ सर्टेन मिस्ट्रीटमेंट बट मिसबिवियर ये छोटे छोटे सदमे धीरे धीरे उस पर काम करते जाते हैं हा अब उसको लॉस ऑफ हैपिटाइट है वो जाएगा हमारे पढ़ाए स्टूडेंट के पास हाँ, कि साहब मेरे को देखिए भूख नहीं लगती है फलाना नहीं होता है तो क्या करेगा कुछ कार्बिनेटिव दे देगा हाँ कुछ टॉनिक्स दे देगा कुछ हाँ, लेकिन क्या वो उसको क्योर कर सकता है जब तक कि उसकी स्वभाव को ना बदले क्योंकि यहां रोग का कारण स्वभाव है लीवर नहीं है लीवर तो रिजल्टेंट इफेक्ट है, है तो जब तक मैं उनको जीव से परिचित ना कराऊ डॉक्टर को वो मरीज का इलाज क्या करेगा वो तो बॉडी को उसके शरीर को ही मरीज समझ रहा है इलाज कैसे करेगा एक दूसरा उदाहरण मैंने कहा मैं आपको देता हूं कि बच्चे होते हैं ना गांव में बच्चे जब शोर करते हैं तो बहुत से विलेजेस में है हाँ, कुछ स्टेट्स में विशेषकर यहाँ उत्तर प्रदेश में भी तो गाँव की जो गवार महिलाएं होती हैं माताएं होती हैं जो पढ़े लिखी नहीं होती हैं किसी कारणवश तो जब बच्चे शैतानी करते हैं शोर करते हैं और काम नहीं करने देते तो क्या करती है उनको करेवा दे देती हैं करेवा समझते हैं पीएम कच्ची अपीम सो जाएगा बदमाशी नहीं करेगा तो काम कर लेगी तो का, वो फूअर गंवार औरत ये नहीं जानती है कि कल इसका जो कंपाउंड इफेक्ट आएगा उसकी लाइफ पर वो क्या होगा तो मैंने कहा लेकिन जहां आश्चर्य होता है कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएट के पास एक पेशेंट आया है कि डॉक्टर मेरे बच्चे अर्थात मेरे थॉट मेरे विचार मेरे नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं क्योंकि वो बच्चे तो भगवान बना रहा है विचार ही तो मेरे सही रूप में बेटे जिन्हें मैं उत्पन्न कर रहा हूं तो मेरे थॉट मेरे नियंत्रण से डॉक्टर बाहर हो रहे हैं मुझे नींद भी अब नहीं आती है मैं विचारों के पीछे भागता रहता हूं मेरे नियंत्रण से बाहर हैं मेरे मेंटल साइकी डेवलप हो गई है प्लीज हेल्प मदद करो मेरी तो डॉक्टर भी उसी फुअर गवार औरत के स्तर पर हमें करेवा देने लगता है एंड हाइपनोटिक्स जरूरत यह थी कि मैं उसको विचारों पर नियंत्रण करना सिखाता और वो किसी मेडिकल साइंस में नहीं है वो श्रीमद भगवद गीता में है हाँ? तो अभी तक तो वो जान रहा था कि उसके थॉट जो हैं एब्सर्ड एप, हो रहे हैं उसके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं उसको मेंटल साइकिल डेवलप हो गई है और क्यों हुई है क्योंकि हर वक्त वो चिंता करता है गुस्सा करता है ईर्षा द्वेश करता है अतृप्ति है जलन है क्रोध है तो धीरे जब दिमाग के ऊपर आप बराबर आप उसको ठोकरे मारते रहते हो उन गंदे विचारों से गंदे आचरण से तो दिमाग धीरे धीरे फिसलने लगता है मेंटल साइकिल डेवलप हो जाती है एंड दिस प्रॉब्लम इंक्रीज नाउ मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में इट्स ऑलमोस्ट एटी परसेंट और भारत में भी परसेंटेज इसका बहुत तेजी से अब ऊपर उठ रहा है क्यों क्यों क्योंकि आप सुविधा भोगी समाज बन रहे हो तो दिमाग खो रहा है ये जो मेटीरियल जाइंट है ये हमारे में अतृप्तियां बढ़ा रहा है अतृप्तियों के साथ इच्छाएं फिर चिंता फिर बदला लेने की इच्छा मैं और मेरा का भाव और धीरे धीरे ये मेंटल साइकिल बढ़ती चली जाती है आ, और जब विचारों से नियंत्रण खो गया तो कह लगे वहां चले जाओ मेंटल हॉस्पिटल में नूर मंजिल में कहीं जाओ दिखलाओ लखनऊ में जैसे तो अब क्या है कि वहां हम क्या करेंगे उसी गवार औरत की तरह करेवा देंगे जबकि जरूरत यह है कि मैं उसको ऑटो सजेशन के द्वारा मेंटली इंप्रूव होना सिखाऊं मैं उसे बताऊं कि कैसे वो अपने विचारों पर नियंत्रण लाए मैं उसे और ज्यादा धार्मिक आस्थावान बनाऊं जिससे कि वो मेंटली रिलैक्स हो करके एक मैच्योर लेवल पर जी सके वो नहीं करता करेवा देता हूं क्यों कि मुझे पढ़ाया ही नहीं गया और उसके बाद धीरे धीरे उसका विचारों पर से नियंत्रण खो जाता है और जब उसका विचारों पर से नियंत्रण खो जाता है तो क्या होता है कि पहले तो मैं उसे करेवा दे रहा था बिजली के शॉक्स दे रहा आज तक मैं नहीं जानता कि एक भी मेंटल पेशेंट को हम परमानेंटली क्योर कर पाए हैं सारे विश्व में अगर उसने मदद की है तो वो जरूर क्योर हुआ है ऑटो सजेशन से न कि करेवा से या इलेक्ट्रिक शॉक से हमने कहा हमको आज फिर एक बार लौट करके इसी साइकी में लौटना पड़ेगा कि एक मैच्योर लेवल दिए बिना हम सोसाइटी को मेंटली क्योर नहीं कर सकते और जब वो मेंटली क्योर हो जाता है रिलैक्स हो जाता है तो फिजिकली वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव करता है यहां तक कि जो केसेस इंफ्रेंटाइल ब्रेन के मंगोल भी होते हैं अगर उन्हें हम धीरे धीरे साधना में बिठाते हैं तो बड़ा ही रिमार्केबल चेंजेस उनमें आते हैं और ट्रीटमेंट चाहे कुछ भी करो कुछ नहीं होता अब हम खुद ही कह देते हैं मंगोल एक कुछ नहीं हो सकता ये कथाएं थी जिसने आपके पूर्वजों को एक स्वस्थ जीवन दिया था एक मेच्योर लेवल ऑफ लिविंग दिया था और मेच्योर लेवल हमेशा जोड़ता है इसलिए अगर वो सौ लोग भी थे तो चूल्हा एक था इकट्ठे रहते थे आज चार बेटे हैं तो पांच चूल्हे और अब तो आपने टेकन फॉर ग्रांटेड क्या आप सब मेंटली इतने मेच्योर हो कि बच्चा पैदा हुआ पहले से ही सोचते इसको अलग करके क्या देना है पहले से इंतजाम करते हो अब तो ये तो शाश्वत सत्य बन गया है कि हम धन पशु हो गए हैं और धन के लिए हम बटेंगे क्योंकि हम जिंदा ही मटीरियल के लिए कभी आप गोविंद के लिए जीते थे देखें ये तीन स्तर हैं आप जब आप ईश्वर को अर्पित होके जीते थे तो भौतिकता भी परिवार था ईश्वर के लिए भौतिकता थी ईश्वर के लिए और आज आप भौतिकताओं को सुप्रीम मार के जीते हैं तो मेटीरियल भौतिक जगत जीवन ही आपका सब कुछ है तो परिवार भी भौतिकता के लिए है तो घर में डिवीजन क्यों नहीं होगा जायदाद क्यों नहीं बटेगी आपस में झगड़े क्यों नहीं होंगे क्योंकि भौतिकता के लिए जो जी रहे हो गोविंद के लिए नहीं जी रहे हो सारी प्रॉब्लम तुम्हारी यहां खड़ी है और उसका निदान हम करना नहीं चाहते हैं अभी आश्रम से बाहर निकलेंगे ये कथा खो जाएगी हाँ फिर वही मटीरियल होगा फिर वही होगा आश्चर्य है कि उसके बाद भी हमारे मन में एक जरूरत है कि हाय हम भगवान में ही मिलें फिर आवागमन में न भटकें पशु योनियों में न जाएं और हैरान हैं ब्रज की गवार गोपियां कि जब तुम भगवान में मिलना चाहते हो वो पूछती है तुमसे तो अभी से मिल के क्यों नहीं जीते हो फिर भौतिकताओं से क्यों मिलना चाहते हो ईश्वर को ही सर्वोपरि मानकर सब कुछ मानकर भौतिकताओं में ईश्वर के निमित्त होकर क्यों नहीं जीना चाहते हो क्या तकलीफ है तुम्हें क्या तुम्हारा घर लूट जाएगा क्या तुम्हारी दुकान में डाका पड़ जाएगा अथवा तुम नौकरी नहीं कर पाओगे इट्स अ वेरी सिंपल बल ईर्षा द्वेष घृणा खत्म हो जाएगा मस्त होकर के जीओगे हो सुख का हरक्षण होगा मस्ती का हरक्षण होगा हम ऐसे भी तो जी सकते हैं लेकिन नहीं अभी रहस्य लीलाओं में हम आगे चलें चले हम आगे चलते हैं रहस्य लीलाओं में थोड़ा सा और सुन लें असुर लीलाएं हाँ आप लोग थके तो नहीं हैं हाँ अच्छा घबराए तो नहीं अपने चेहरे देख के हाँ बड़े बहादुर हैं देख लेते हैं और फिर कहते हैं कोई बात नहीं चलेगा ये भी चलेगा है? ऐसा क्या नहीं तो आज सुधर के दिखाना है हमको आज बदल के दिखाना है हमको आज गोविंद का हो के दिखाना है हमको हाँ तो कथा में इतने ही असुर नहीं है फिर एक असुर आता है उसका अगासुर बकासुर का तो मैंने आपको बता ही दिया थोड़ा संक्षेप में चले क्योंकि दोनों डिसिप्लिन में आपको आज ही पढ़ा देना चाहता हूं कृष्ण भी और कंस भी ये दो रास्ते हैं वही रास्ते हैं जो आपको गीता में पढ़ाए हैं कि शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक कृष्ण है एक कंस है देखो कैसे गोविंद बालक कुछ बड़े हुए हैं लीलाएं करते हैं खेलते हैं गौए चराने जाते हैं कन्हैया भी बलराम जी के साथ जाते हैं सुंदरवन है ताल फल लगते हैं बड़े अच्छे रसीले ताल फल स्वामी जी को कथा सुनाएंगे आप लेकिन वहां धेनुकासुर नाम का एक महाभारी बलशाली असुर है कौन है नाम बताओ तो क्या है धेनुकासुर धेनुक माने होता है गदा धेनुक माने अरे जोर से बोलो अपना नाम लेने में क्यों शर्मा रहे हो धेनुकासुर <laughs> माने धेनु मने गदा रसुर माने गंदा विचार सुर से हीन बोलो समझ में आती कथा तो वहां धेनु का सुर है सुंदर तालपन लगते हैं बड़े रसीले हैं गधा न खाता न खाने देता गधा न खाता और न खाने देता किसी को ग्वाल बाल बेचारे तरसते हैं लेकिन वो है कि दो मार के सर फाड़ देता है आने ही नहीं देता उधर उसके पास गधों की सेना भी है तो सारे बालक बलराम जी से कहते हैं कितने बढ़िया ताल फल लगते हैं रस देख करके दाऊ मुंह में पानी आता है लेकिन ये देनुकासुर है ना ये बड़ा विचित्र है न खाता है न खाने देता है गदा फल खाता नहीं और हमको खाने देता नहीं ऐसे ही सड़ जाते हैं ये तो दाऊ इसका उपचार करो तो बलराम कहते हैं अच्छा ठहरो और बलराम जी उसको ललकारते हैं और उसको पूछ से पकड़ करके हवा में नचा नचा के नचा नचा के नचा नचा के फेंकते हैं और धेनु का सुर मर जाता है लेकिन यहां नहीं मरता देनू को माने गधा और गधा नहीं खाता कुछ ना खाना न खाने देना तिजोरी में भरे जाना <laughs> ये किसकी मनोवृत्ति है बोलो बोलो और इसी के कारण ही तो आज सारे समाज में संसार में ये गरीबी है ये अमीरी है आपको सुन के आश्चर्य होगा किस देश में केवल 20 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा में नीचे सारी दुनिया में इस देश में तो अधिक है ऑल ओवर द ग्लो कितने लोग हैं 20 प्रतिशत और अगर अमेरिका का मैं डिफेंस बजट जिसमें वो एटॉमिक एटम बम बना रहा है वो बजट खत्म कर दूं तो सारी दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है जो गरीबी रेखा के नीचे लेकिन गधा न खाता और न और एटम बम कोई केक पेस्ट्री नहीं है बढ़िया भोजन नहीं हलवा नहीं है विनाशी है हम कहते हैं कि हम सभ्य हो गए हमारे देश का भी 20 परसेंट डिफेंस बजट है क्यों आदमी जब सभ्य हुआ है तो आदमी को आदमी से भय हो गया क्या सभ्यता इसी का नाम है क्या इसी को सिविलाइजेशन कहते है? क्या आज राक्षस नहीं है दैत्य नहीं है बड़े सिंगों वाले मायावी असुर नहीं है जिनसे आपको भय है आज आदमी को आदमी से भय है और आदमी बड़ा सभ्य हो गया है सिविलाइज्ड हो गया है कल्चर्ड हो गया है एक जंगली था दो राजा लड़े आपस में युद्ध किए भीषण संग्राम हुए भीषण संग्राम हुए और लाशों के ढेर लग गए तो जो राजा जीत गया वो अपना दूसरे दिन युद्ध के मैदान में घूम रहा था बड़े गर्व से कि देखा कितना भीषण संग्राम मैंने जीता है तो उसने देखा कि एक आदमी पंख लगाए बीच में घूम रहा है तो उसने कहा कौन हो तुम बोला सरकार मैं आदमखोर जंगली हूं तो बोला तुम घूम का है रहा है। एक दो जो लाशें लेनी उठा और चले यहां से बोला नहीं साहब खाने के लिए मैं इतना परेशान नहीं हूं मैं तो ये देख रहा हूं कि ये कौन है जिसने इतने लोग मारे अरे साहब हम जंगली आदम खोर है जहां जा जानवर नहीं मिलते तो आदमी भी मार लेते हैं भूखे हैं क्या करेंगे लेकिन हम तो उतने ही मारते हैं जितने हमको खाने होते हैं वो बड़ा पेटा उसका कितना बड़ा पेट होगा जिसने इतने सारे मारे हम उसी के दर्शन के लिए यहां खड़े तुम खाते नहीं हो तो फिर इतने भयंकर हथियार बनाते हो और ये हथियार उन गरीबों के पेट की भूख ही तो है कुदरत ने तुम्हें गरीब नहीं बनाया है, ये धेनुका सुर वृत्ति तुमको खा गई हाँ। बाहर लेबर है लेबर रहे हैं लाला तेरी हाय हाय और लाला है कि तिजोरी भरे बैठा हाँ क्यों भाई मैंने कहा था ना धेनुका सुर तो आपको बुरा लग गया होगा हाँ? लेकिन कथा है तो क्या करें सुनानी पड़ेगी ना हा और लाला ने तिजोरी भर रखी है और मैंने उसकी डाइट लिमिट कर रखी है नहीं मालूम तुमको तो कि लाला जी आपको डायबिटीज भी है हाइपरटेंशन भी है हाँ स्पोडिलाईटिस स्पोंडाइटिस भी है सारे के सारे राज रोग हैं आपको इसलिए जरा सी उबली सब्जी खाओगे दो सूखी रोटी एक टीका सवेरे एक टीका शाम को और ये दर्जन भर रंग बिरंगी गोलियां दिन भर भरे में बढ़िया गद्दे आपने लगवा रखे उस पर लेट नहीं सकते क्योंकि रेढ़ की हड्डी गली है तखत पे लेटोगे दरी डाल के सीधे सीधे मीठा खा नहीं सकते नमकीन खा नहीं सकते तो लाला करोड़पति कहे के लिए बने थे इससे अच्छा खाना तो आज भी भारत में कुत्ता खाता है अरे का सुर न खाना न खाने देना बत्तीजोरी में भरे जाना बलराम कहते हैं, मार इस देन का सुर मनोवृत्ति को जो पाना गोविंद को ये तुमको खाया जा रहा है और तुम कहते हो तुम बड़े भक्त राज बन गए वो हाँ बलराम जी मार रहे हैं रेनुका को और तुम उसको घर में बसाए बैठे हो हाँ वो तुम्हारा माई बाप है सभी कुछ कैसे गोविंद पाओगे बताओ क्योंकि रेणुका सुर ना खाता है ना खाने देता है तिजोरी में भरे रहता तिजोरी नोट खाती नहीं इसी रेनुका को राम की कथा में भी दिखाया है उसका नाम है असुर राज कबंध सुना है कबंद असुर राम की कथा में आता है हाँ ये पैरलर कथाएं हैं ये गुरुकुल की शिक्षा में आती थी बच्चों को मनोरम स्वरूप और, और चरित्र देने के लिए आज आप उसको सेल्फिश बनाते हो मोटिवेटेड बनाते हो संकीर्ण बनाते हो और चाहते हो कि वो राजा राम बन जाए आप भूल जाते हो कि का देगा मनोवृत्ति आपको ऐसी जगह बांध देती है कि जहां पशु भी नहीं बनता है मैं एक उदाहरण देता हूं आपको ध्यान से सुनो कल्पना करो कि तुमने गाय पाल रखी है गाय को तुमने खूंटे से बांधा है और जंजीर पड़ी है गाय के गले जंजीर से खूंटे पर गाय बांधी ठीक है तस्वीर उभारो मन में अब कल्पना करो गाय ने झटका दिया खूंटा था कमजोर उखड़ गया और गाय जंजीर लेकर के बाजार में भाग गई और खेतों को होली अकेले में एकांत में चली गई एक शैतान आदमी ने देखा कि गाय अकेली जा रही है मालिक है नहीं उसने जंजीर खोल ली और वो अपने रास्ते हो लिया अब क्या गाय रोएगी बोलो कहेगी कि हाय मेरी जंजीर चली गई कहेगी क्या लेकिन तू तो कहेगा अरे पचास रुपए की जंजूर चली गई मेरी तो बताओ गाय बांधी है तुम बंधे हो कौन बांधा जल्दी बोलो <laughs> पशु को बांधे और वो स्वतंत्र है और उसको बांध के खुद बंध गए हो उसी खूटे पे और कहते हो कि तुम बड़े मेंटली मेच्योर हो तुम्हारे पास डिग्रियां हैं ढेर सारी <laughs> पूछो अपने आप से यही तो धैनुकाश मनोवृत्ति है तुम्हारी लेवल पर आइडेंटिटिया खोजते फिरते हो किस मकान का मालिक हूं मैं अरे मकान को आइडेंटिटी दो ना कि लो अगर अपनी ही आइडेंटिटी खोजनी है गोविंद से खोजो कि मैं कृष्ण का हूं यही मेरी पहचान है और मकान को आइडेंटिटी दो कि गोविंद का मंदिर है तो बात समझ में आती है आज अपना परिचय देते हो मैं फलाने मकान का मालिक हूं मैं फलाना अफसर हूं आइडेंटिटी उन कुर्सियों को चाहिए तुमको क्या तुम उस मरी हुई कुर्सी से भी नीचे हो कि वहां जाकर के अपनी आइडेंटिटी खोजने गए थे तो? you तुम शुड यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद डेड एंड डोरमेंट थिंग्स एंड यू बी अंग थिंग तुमसे बड़ा मक क्या है आप क्यों भाग रहे हो माया के पीछे क्योंकि आप बड़े आदमी जो बनना चाहते हो यानी अगर बड़ा मकान नहीं है आपके पास बड़ी गाड़ियां नहीं है आपके पास ढेर सारे नौकर चाकर, और बड़ा पद नहीं है आपके पास तो आप बड़े आदमी बन नहीं सकते तो सारा बड़प्पन मुर्दा गाड़ी में है तू अपने में इतना घटिया है इतना नलायक है इतना सड़ा हुआ है कि ये सब बड़ी चीजें नहीं है तो तू बड़ा हो ही नहीं सकता आज सारा बड़प्पन मुर्दे में और आप बंधक हो गए उसके और एक युग था जब बढ़प्पन आत्मा को था आइडेंटिटी यहां से आती थी बाकियों को तो हम आइडेंटिफिकेशन पहचान देते थे न कि उनसे पहचान हम लेते थे यही थे नुकास मनोवृत्ति है तुम्हारी हाँ असुर राजकमंद की भी यही कथा है असुरराज कबंद अभिशप्त शप्त है गंधर्व हैं, श्राप मिला है तो वो पैर नहीं है उनके है असुरज कबंध के पैर नहीं खाली धड़ है, कबंद है कबंद बोलते हैं धड़ को, है सिर भी नहीं है भुजाए हैं हाँ दो उनके पास और पेट में ही उनके मुंह हैं, असुरराज कबंद के पेट में ही मुंह है और छाती पे एक आग है बस और एक ही जगह पड़े रहते हैं असुरराज कबंध और भूजाएं लेकिन उनकी बहुत लंबी लंबी माया भी है चाहे जितनी लंबी भूजा बनाए ले हर जीव जंतु को पकड़ के पेट में डाल लेते खा लेते सीधे सीधे इधर से कुछ नहीं जाता वह है ही नहीं हा बोलो समझ में है तो जब भगवान राम और लक्ष्मण जी जानकी की खोज में जा रहे होते हैं तो कबंदासुर ने क्या कि अपनी माया की लंबी भुजाएं बनाई एक में लक्ष्मण जी को पकड़ा और दूसरे में राघवेंद्र सरकार को तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ये हो रहे हैं, ये बड़ा बलशाली है जब तक इसकी भुजाएं नहीं काटोगे ये कब्जे में नहीं आएगा यह मरेगा नहीं तो एक भुजा लक्ष्मण जी ने काटी और दूसरी भगवान राम ने तो निष्क्रिय हो गया कबंद और तब भगवान ने उसका उद्धार किया लेकिन उद्धार करके दिखाया कि तू भी ऐसे इसकी भुजाएं काट और इसका उद्धार कर तो उसी में तेरा भी उद्धार है आ कबदासो नहीं जानते आप अरे आपने लाला की ज्ञान रखी तिजोरी नहीं देखी क्या अरे हाथ तिजोरी देखी है तिजोरी घर हाँ, में होती है तिजोरी क्या बोलते हो लाकर हा लाकर ला लाकर हाँ, ला हाँ, ला क्या बोलते हो तिजोरी नहीं देखी क्या क्या तिजोरी के सिर होता है बेटा आ खाली कबंध भर है न पैर है भाई एक ही जगह पड़ी रहे ठीक है और पेट में ही मुंह है यूं खुलती ऐसे भर लेती और छाती पे एक ही आंख है जिसमें चाबी डालते तो देखो रामायण का कबंदासुर तुम्हारे घर बैठा है <laughs> नहीं समझ में आया क्या हा और एक ही जगह बड़ी रहती है लेकिन इसकी भुजाएं बड़ी लंबी अमरीका इंग्लैंड के फ्रांस के भी माल या लागे ही बन लेती <laughs> बड़े बड़ी भुजाएं हैं इसकी और कहते हैं किसका संग करने वाला भी तो कबंदासुर सुर होगा तो लाला की खोपड़ी गायब हो जाती है पर नोट है नोट नजर आते हैं उसको अब मेरे मेरे सत्संग क्या सुनेगा बैठेगा भी तो कह देगा साहब जो दान को कर देऊ बाकी कल्याण कर दो स्वामी जी वो कहाँ से करूँ कल्याण <laughs> पहले सिर तो ला तुझे समझाऊं तभी तो कल्याण होगा अब बिना सिर का लाला वो कल्याण कैसे बस धेनु का सुर न खा सकता न पहन सकता क्यों नहीं पहन सकता एलर्जी भी तो है तो कहा बस सूती कपड़ा पहनना कीमती को छू नहीं सकते थे। एक रानी साहेब हमको मिलने आए तो उनके साथ उनकी चार नौकरानियां और वो एक बड़ी सी चादर को उनके दूर से लपेटी थी तो हम बड़े धर्म संकट में पड़े कैसे बिठाएं कैसे बात करें इनसे हमने रानी साहब ये क्या बात है ये आप ऐसे क्योंकि कल क्य। नहीं जी हम ढंग से कपड़े नहीं पहन सकते हमको अलर्जी होती इसलिए दूर से दूर से लपेटी मैंने <laughs> कहा तो आपने कष्ट क्यों किया आप बुला लेती अरे हम तो बड़े अकिन सन्यासी हैं हम तो पारणी मात की धूल को अपने माथे के तिलक बनाते हैं काय को आप ये यू तंदूरा सा बन के आए हम चले आते ये हाल है उस करोड़ों को क्या करोगे तुम तो? वो मट्टी तुम्हारे किस काम की जिसके लिए तुम दुनिया भर से द्वे शीर्षा पाले हो